या में तर, का परामर्शक होता है तो इस रोटी बाद में के तीन अंग कहे गए हैं धारणा और तो तस् के कहा गया क्या धारणा ध्यान और ये आगे लिख दिया धारणा ध्यान समाधि इसलिए यह कौन धारणा ध्यान में कहा गया धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों एकत्र एक, एक आलंबन में, एक में, एक में होने पर ये, ये में वर, वर, एक आलंबन में होने पर या एक में होने पर संयम कहलाते हैं धारणा में हुए गए धारणा ध्यान और समाधि तीनों, धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक आलंबन में होने पर संयम कहलाते हैं या एक धे में होने पर संयम कहते हैं धे एक हो जिसने अपने चित्त को एकाग्र किया है है वो शरीर से बाहर की वस्तु हो या शरीर के अंदर ही वस्तु हो तो उसमें पहले क्या करनी है धारणा धारणा के बाद क्या करना है ध्यान ध्यान के बाद क्या हो जाएगा समाधि समाधि से क्या होगा उसका है समाधि से किसी भी जितने भी किसी को विकार उत्पन्न करेंगे जिसको भी घे बनाएंगे उसका पूरा रहस्य आपको मौत होगा पूरा रहस्य उससे मान लीजिए की दूरस की पूरी वस्तु है आपने देखा नहीं है। सुना है तो फिर उसको भेद समझ सकते हैं ना कल्फरी खुद नहीं जिस आपने कोई तो दूध वस्तु आँख नहीं देखी सुनी से तो उतने ही मात्र से आप उसको भेद बना दायना करके धारणा ध्यान समाधि करके पूरी पूरी जानकारी यही देखा सकते हैं ये भी ऐसा है ना? तो धारणा ध्यान समाधि का लक्ष्य एक एक लक्ष्य में तीनों किए जाने पर तीनों का नाम क्या होगा संयम संयम कब हो कहेंगे जब एक लक्ष्य में तीनों दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो जब योग शास्त्र में आज संयम करना चाहिए तो उसका क्या स्वागत धरना ध्यान और समाधि गया? तो संयम नाम कब करें होगा भिन्न लक्ष्य होने पर या एक लक्ष्य होने आरोप है किसका एक लक्ष्य पूर्व में कहा जाए धारणा ध्यान और समाधि तीनों एक दे होने पर या एक होने पर ध्यान और त्र हो गई सूत्र है एकत्र करते हैं एक प्रियम से क्या लेना है धरना ध्यान समाधि एक, देने एक, देने एक देने। एक गृह होने पर धारणा ध्यान और समाधि संयम कहते हैं एक गृह होने पर या एक आनंद होने पर धारणा ध्यान और समाधि क्या कहलाते हैं एक ही धारणा करनी उसी का ध्यान करना उसी की समाधि करनी तो क्या हो जाएगा संयम योग शास्त्र का अपना मद्देन बढ़ेगा अन्यत्र कहा जाए योग शास्त्र का जो उपयोग किया जाए संयम से रहो उसका मतलब इतना ही है इंद्रिश संयम या का पालन करना ही शास्त्र में संयम बहुत इसमें है एक विषय वाले या एक आलम्बन वाले या एक वाले विषय का आलम्बन या धेय एक ध्यय वाले तीनों साधन संयम करे जाते हैं एक ध्यय वाले तीनों साधन क्या जा तो तो कहे, कहे जाते हैं तो संयम इसी लगाया है ना तो संयम इस प्रकार कहे जाते हैं संयम ऐसे कहे जाते हैं इन दोनों एक साधन वाले एक धेय वाले तीनों साधन संयम कहे जाते हैं सद का तस्वीर उस कारण से ऐसी से प्रिय तीनों की शास्त्रीय परिभाषा संयम है इन तीनों की शास्त्रीय परिभाषा मतलब शास्त्रीय नाम शास्त्रीय नाम है संयम संयम है संयम एक पारिभाषिक गया है तीन साधन ग्यारह जन समझिए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 क्या हाँ। लेना है संयम संयम के जय से या संयम का अभ्यास करने के संयम का जयप से क्या इसका होगा संयम संयम को जीतने से मतलब अच्छी प्रकार संयम का अभ्यास करने के संयम का अच्छी प्रकार हाँ या अच्छी प्रकार से संयम अभ्यस्त हो जाने जाएगा अच्छी प्रकार से संयम अभ्यस्त हो जाने से प्रज्ञा प्रज्ञाल होता है क्या होता है का आलोक होता है प्रज्ञा का आलोक होता है प्रज्ञा से लेना यहाँ पर संप्रज्ञात प्रज्ञा है नज्ञात प्रज्ञा से ही संप्रज शब्द का ठीक ठीक साक्षात्कार होता है जैसे रामा अवतार से पहले महाशिवाल्मीकि ने रामायणी की तो कैसे उन्होंने साक्षात्कार किया इसी प्रक, ने। है ने ना किसे किया संमरा भी आ चुकी है ना सत्य को विषय करने वाली सितम्बरा तो तो तो प्रज्ञा संप्रज्ञा प्रज्ञा के साथ साथ दोनों मत है एक मत है अवतार के पहले और दूसरा है की अवतार के बाद में किन्तु क्या कहते हैं सीता त्याग के पहले ऐसा कुछ मानते हैं दोनों तो जो भी हो दोनों स्थितियों में वो कहीं गए नहीं अवसर वगैरह थे उसमें दूसरी स्थिति में भी देखने नहीं है वो समाधि भी साक्षाक्ष करके लिखा इधर ज्यादा नहीं मानती है औवार के नहीं लगी थी तो साक्षात्कार यहाँ तक की जो पात्र दोनों पक्ष समझ गए एक पक्ष तो है औतार में लिखी गई एक के बाद लिखी गई लेकिन राम के विद्यमान नहीं थे राम के विद्यमान लगी गई अवसर में पहले लिखी गई है तो जो तो क्या है कि जो घटनाएं घटी उनको उन्होंने समाधि से जान लिया अपनी प्रज्ञा से जान लिया मासीवादने ली और जो संभाषण हुए रामायण के पात्रों के वो भी जान लिया अब जो हृदय के सूक्ष्म भाव थे जो कि के द्वारा या संकेत के द्वारा प्रकट नहीं किए जा सके तो उन सूक्ष्म भावों को भी माफी में जान लिया ये सब इसकी प्रज्ञा की दियुंते दियुंते। इस प्रज्ञा से परमात्मा का दर्शन लिया गया है ना। तो एक बार योग साधन ऐसी जन्म है नहीं वहाँ ऐसी आएगी ईश्वर अनुग्रह से प्राप्त हुआ सर्जन को भी प्राप्त हुआ ईश्वर अनुग्रह ऐसी प्राप्त होगा। वही और ध्यान देंगे है कि संयम को जीतने से या संयम अच्छी तरह संयम अभ्यस्त हो जाने से प्रज्ञा का प्रकाश होता है प्रज्ञा का प्रकाश होता है मतलब संप्रज्ञात प्रज्ञा का प्रकाश होता है यहाँ प्रज्ञा कर तो क्या समाधि कौन सी समाधि प्रज्ञा समाधि जन समाधि नहीं है योग दर्शन समाधि ज्ञान होता है जिसे निकल है ये जो बहुत अक्षेप करते योग नहीं करना चाहते तो प्रज्ञा संप्रज्ञात प्रक्रिया का आलोक होता है या संप्रज्ञात प्रज्ञा का प्रकाश होता है संयम अभ्य संयम को जीतने पर संप्रज्ञात समाधि का प्रकाश होता है इसका मतलब तो है कि जैसे जैसे योगी का संयम स्थिर होता है वैसे वैसे संप्रज्ञात समाधि निर्मल होती है उसके लिए संप्रज्ञात प्रज्ञा उसी निर्मल होती जाती है जिससे अत्यंत सूक्ष्म में धेय तक का भी साक्षात्कार हो जाता है चले सो तयात में सृष्टि समाध है तथ्य दया जया तयात समय तस् से चाले न संयम से संयम को बीतने से समाधि प्रज्ञा यह आलोका बहुत समाधि प्रज्ञा का प्रकाश होता है संयम को जीतने से समाधि प्रज्ञा का प्रकाश होता है यथा यथा संयम स्थिर पदों बहुत जैसे जैसे संयम दीर्घकर होता जाता है जैसे संयम दृढ़ हो जाता है जाता है, या अत्यंत दृढ़ा जाता है कौन संयम से क्या लेना है, गयान। गयान में से किया है। तो जैसे जैसे संयम दृढ़ होता है वैसे वैसे समाधि प्रज्ञा निर्मल होती है विधार जाकर से निर्मल निर्मल है वैसे समाधि प्रज्ञा और निर्मल होती जाती है समाधि प्रज्ञा से कौन सी समाधि समाधि की प्रज्ञा तो वहाँ प्रज्ञा का आलोक का है ना सूत्र में तो प्रज्ञा संप्रज्ञा प्रज्ञा का आलोक होता है मतलब संप्रज्ञा प्रज्ञा निर्मल हो जाती है संप्रज्ञा <usiss> <usissheit> no right. <usissety> प्रज्ञा तो निर्मल हो, तो हो जाती है तो निर्मल से क्या और स्पष्ट ज्ञान हो जाता है जैसे मंद प्रकाश में हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं तो निर्मल प्रकाश हो तो स्पष्ट हो गई थी स्पष्ट जो है जानकारी हो जाती है स्पष्ट पता चलता है और ये तो संयम धारणा ध्यान समाधि को तो कहा जाता है योग शास्त्र में या आगे सूत्र है सबसे भूमिशू नहीं हो रहा है सरनाम है ना तो यहाँ पूर्व में जो चतुर्थ सूत्र संयम चल रहा है ना पंचम में सत्या अनुभति लाई थी और यहाँ भी जो है ना सब उसे क्या लेना है न्या कहेंगे पूर्व का परामर्श आया लेना और अवृत्ति मतलब कुछ परामर्श जब सरनाम न होने पर अनुवृत्ति चलती है ना तो स्वरनाम लिखा गया तो उसका सीधे तो तो तो परामर्श हो गया सरनाम के बिना अनुवृत्ति चलती है तो यहाँ पर स्वरनाम हुआ तो अनुवृत्ति कहना उचित नहीं बल्कि उसका परामर्श हो गया ग्रहण हो गया तस्तक संयम का और भूमि सुथ है चित्त की उत्तरोत्तर भूमियों में संयम का चित्त की उत्तरो में प्रयोग करना चाहेंगे दुनियों का कैसे संयम का प्रयोग करना चाहिए संयम है ना के उत्तरोत्तर अवस्थाओ में संयम का चित्त की उत्तर अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए इसको आप ऐसा समझेंगे कि पहले स्थूल अवस्था पहले स्कूल भूमि होगी फिर क्या होगी सुमि सूक्ष भूमि होगी है तो भूमिगत चित्त की भूमि या चित्त की अवस्था तो चित्त की हाँ चित्त की अवस्था तो उत्तर अवस्था में अवस्था, पहले स्थूलावस्था चित्त भूमि, फिर सूक्ष्म अलग से देखिए स्कूल विषय समापन चित्तमें क्या है ऐसा इस स्कूल विषय समापन चित्त से समझते कलो स्कूल विषय समापन चित्त अवस्था स्कूला क्या लिखा इस स्कूल तो विषय में लगे हुए चित्त की अवस्था को कहते हैं स्कूला और फिर अगले लिखिए सूक्ष्म विषय अवस्था सूक्ष्म देखा देखा सूक्ष्म विषय सनापन चित्त अवस्था सूक्ष्म अच्छा इसको समझ लो इस स्थूल विषय में लगे हुए चित्त की अवस्था को क्या कहेंगे इस स्थल और सूक्ष्म विषय में लगे हुए चित्त की अवस्था को कहेंगे इस प्रकार आप समझेंगे जैसे की पहले आपने शरीर के बाहर या शरीर के अंदर गृह निकट किए या किसी चक्र में हृदय में या तो मुर्गा में स्त्री तो ज्योति में या अपने आराध्य में कहीं भी आपने चित्र को जलाया तो वहाँ संजन कर लिया हम क्या कर लिया ध्यान हो अब ध्यान देना अब ये तो क्या है और आगे ये भी स्थिति होगी ना अब जैसे आप इसको ऐसा समझेंगे जिसे किसी बाहरी भेय का हमने साक्षात्कार कर लिया बाहरी भे तो जो बाहरी भेय है ना घटपटा दी है न किसी बाहरी वस्तु का हमने किसी भी दूरस्थ वस्तु का या गाय पदार्थ का साक्षात्कार कर लिया किसके धरना ध्यान हो या उसने संयम कर दिया धरना ध्यान हो समाधि कर दी अब स्कूल ऐसी और जाना है तो ये जो दृष्ट पदार्थ है ये तो क्या है कि ये जो शित्र जिन तत्वों में भूत आते हैं वो तो नहीं है ना ये तो ये तो क्या है कि बहुत ही पदार्थ क्योंकि भौतिक पदार्थ पदार्थ तो है तो निकाल रहे हैं तो अब ये जब इनका जो बाय दिषा संयम हो जाए तो फिर भूतों में संयम करें फिर कर्णमात्राओं में संयम करें फिर इंद्रियों में करें बहिर इंद्री में करें फिर मन इंद्री में करे इंद्रियों का संयम करके इंद्रियों का कर साक्षात्कार कर ले तो पता चलेगा मन ये है सारा दरवाणान करने वाले इच्छु ये है आपको भी दिखाई नहीं देती है अपनी दूसरे के लिए आपको आप देखते हैं क्या दूसरे के लिए आपको नहीं देखते तो जो दिखाई देता है आपके रहने का स्थान है आप नहीं भी दिखाती ये स्थान नहीं, नहीं स्थान के रहने का स्थान इसके रहने का इसके रहने भी रुचि नहीं पाते तो मतलब ये क्या है कि पहले भूत हुई भूत भूत में संयम करना फिर भूत में संयम करना और जब वो संयम को जीत लेना मतलब संयम अध्यस्त हो जाए तो तमात्रा में और वो संयम को जीत लेना मतलब वो अध्यस्त हो जाए तो इसमें इंद्रियों में फिर अहंकार में और क्या होगा भात में, में और फिर क्या है प्रकृति में और फिर प्रकृति से पर बुद्धि से पर जो अपना आत्मस्वरूप है अपना आत्मा है उसमें सभी करते है है ना तो सभी क्षति बन जाएगी ना योग शास्त्र का इतना है और जो भक्ति मान के अनुयायी है वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करके फिर चित्र को कहाँ लगाते हैं परमात्मा भक्ति मान के जो तो शांतर दर्शन की भी गति यहाँ नहीं है उनकी आत्मा ही परमात्मा है जो परमात्मा को वो साक्षात्कार नहीं कर पाते भगवान उनको मिलते नहीं है तो वही होंगी भी रुकावट वही की रुकावट वही है जहाँ शांति योगी है सब जहाँ गुण लिया है तो अब ये है ये संयम की बात आई तो यहाँ पर भूमि गर्थ है चित्त की भूमियों में है ना तो भूमि मतलब इस बाद तो में कैसी भूमि आएगी सूक्ष्मी तो संयम का चित्त की भूमियों में प्रयोग करना चाहिए संयम का चित्त की भूमियों में प्रयोग करना चाहिए जो आपने अवस्था लिखा है ना अवस्था स्थूला अवस्था सूक्षना तो अवस्था कर वहाँ पर भूमि है स्कूल विषय में लगे हुए चित्र की भूमि स्कूल आ जाय में लगे हुए चित्र की भूमि स्कूल और सूक्ष्म विषय में लगे हुए चित्र की भूमि की थोड़ा सुविधा हो जाएगी स्कूल विषय में लगे हुए चित्र की भूमि को क्या कहेंगे स्कूल और शुभ विषय में लगे हुए चित्र की भूमि को क्या कहेंगे है ना तो जो अवस्था सबने लिखा है ना उसका क्या था वहाँ पर भूमि अब हो गया गई स्कूल विषय में लगे हुए चित्ती की भूमि कैसी होगी और शुक्ल में लगे हुए चित्ती की भूमि अवस्था भूमि देखी है तो संयम का चित्र की उत्तरोत्तर भूमियों में प्रयोग करना चाहिए अब देखेंगे सबसे सूत्र में सस्य है सत्य कहते हैं संयम स्मि है या अंतरा भूमि क्या लेना है संयमस्त जिस भूमि है अच्छा तो सूत्र में देखेंगे तस् आया है और तस्त क्य क्या है उन्होंने संयमस्त अब लगाइए जो अन्व क्रम से मैं बोलता हूँ पहले वाक्य पढ़ता हूँ जिस भूमि है या जिस भूमि है या अंतरा भूमि ही शत्र विनियोगा अनवर क्रम देखेंगे जित भूमि है अंतरा या भूमि ही तस्त्र जित भूमे अंतरा या भूमि जित भूमे मतलब जीती हुई भूमि वाला योगी या बोबरी है जीता भूमि ही जीता भूमि जित भूमि भूमि को जिसने जीत लिया है भूमि का जो भूमि का अवस्था चित्र की भूमि को जिसने जीत लिया है जीते रहते एक की एक अवस्था में संयम करके मतलब एक भेड़ संयम करके क्या कर लिया था, था, था एक भेड़ संयम कर लिया तो क्या हुआ संयम का होने पर उसने उस भूमि को जीत लिया एक भूमि में संयम का अभ्यास होने से क्या होगा उस भूमि को जीत लेगा तो इस, इसका अर्थ तो होगा जी जीती हुई भूमि वाले योगी की क्या जीते हुए भूमि वाली योगी की का <Sapartakadini>, अर्थ है बाद में या अनंत अनंतरा है ना या अनंत अनंत क्या है अनंतरा अनंतरा ठीक है जीती हुई भूमि वाले योगी के बाद की या भूमि जीती हुई भूमि वाले योगी के बाद की जो भूमि है मतलब उसमें एक भूमि को जीत लिया अब उसके बाद की भूमि मतलब आगे की जो भूमि है बातें सुनिए एक भूमि को जीत लिया तो उसके आगे भी कोई तो भूमि होगी तो वही है ये अनंतरा ऐसी उत्तर तो। ये उत्तर है, है ना तो ऐसा लगाइए बता रहा हूँ जीती हुई भूमि वाले योगी की अव्यवहित उत्तर जो भूमि है बुझे अनंतरा अनंतर तथा क्या होता है अव्यवहित जीती हुई भूमि वाले योगी की अव्यवहित उत्तर जो भूमि है अव्यवहित उत्तर जो, जो भूमि है तस् तस्वीर करते उस भूमि में उस संयम का उपयोग करना चाहिए संयम संयम से उस का उपयोग करना चाहिए। तो जब चित्र की एक भूमि को जीत लिया की एक अवस्था को जीत लिया अब क्या करना है कि उत्तर भूमि में क्या करना है संयम उत्तर भूमि में क्या करना है? है हाँ तो मतलब उसकी अपेक्षा उत्तर विषय का होगा कुछ जाएगा पहले स्कूल विषय का फिर क्या हो हो गया सुख तो विषय में लगे हुए चित्त की अवस्था या चित्त की भूमि को क्या कहेंगे चित्त की अवस्था या चित्त की भूमि को क्या कहेंगे जिससे भी भूमि वाले योगी की अभिवहित तो जो भूमि है उस भूमि में उस संयम का उपयोग करना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति छत जाता है तो क्रम से आगू होता है क्रम से ही ना तो साधना में जैसे एक लक्ष्य की आप इस स्कूल से सूक्ष्म शक्ति की और आप बढ़ गए साधन के क्रम से परमात्मा सबसे ज्यादा सूक्ष्म है सूक्ष्म परमात्मा है उनका साक्षात्कार करने बहुत कठिन है उनके पहले उनकी अपेक्षा जो स्कूल का उसका साक्षात्कार होगा ये कभी सब तो सबसे सूक्ष्म शक्ति का साक्षात्कार होगा ना बाद में जाता तो पता चलेगा सबसे सुखतम यह है हम बताए ना की आपका ये बाई नहीं बना ये फिर भूतोत्न्मात्र अहंकार महत्व बताया ना उन्हें तो ये उत्तरो उत्तरो आलम्बन बना रहा है वो क्या बन जायेंगे और तो जिसने पूर्व भूमि को नहीं जीता है ऐसा हो सकता है की मतलब जिसने क्या किया है की गहिर इंद्रियों का साक्षात्कार किया फिर मन का साक्षात्कार किए बिना कि आगे बढ़ सकता है जिसने पहले इंद्रियों में संयम किया है तो अंतर में संयम किए बिना आगे जा सकता है बता ही निल्त भूमि से संयम लगते न ही अजिकाधर भूमि ही मतलब निम्न भूमि को न जीतने वाले लोगी निम्न भूमि को पूर्व भूमि को न जीतने वाला योगी अनंतर भूमि में अब उत्तर भूमि का उल्लंघन करके पूर्व वाली को जीता नहीं है तो अब्दही उत्तर वाली का उल्लंघन कर पायेगा तो पहले तो पूर्व वाली को जीतना पड़ेगा संयम करके फिर अब्दुवित उत्तर में क्या करना पड़ेगा पूर्व पहले तो पूर्व में संयम करना पड़ेगा और फिर अब विवाहित उत्तर में संयम संयम से होगा संयम तो बिना हो पाएगा तो कैसे हैं न ही अभिताधर भूमि की निम्न भूमि निम्न भूमि को ना जीतने वाला योगी उत्तर अनंतर है ना कि अविवहित तो उत्तर की भूमि का उल्लंघन करके प्रांत भूमि संयम ना लगते की श्रेष्ठ भूमि में संयम नहीं कर सकता है श्रेष्ठ भूमि में संयम नहीं कर सकते प्रांत भूमिशु कर श्रेष्ठ भूमिशु श्रेष्ठ भूमियों में संयम नहीं कर सकता मतलब आप इसका मतलब है उच्च भूमि सूच उच्च भूमियों में आगे की भूमियों में संयम कर। से, से, से, से, से, में नहीं कर बात फिर मैं आई पहले नीचे की भूमि में संयम करना पड़ेगा और संयम करके पहले नीचे की भूमि को जीतना पड़ेगा फिर अब वही उत्तर में क्या करना पड़ेगा और फिर जीतने के बाद में और आगे और पूर्व भूमि को ना जीता हो तो फिर उसके आगे बाली का अतिक्रमण करके और आगे बढ़ यही कह रहे हैं साधना की सभी प्रक्रिया है साधना करना तो बहुत ही है अभी एकांत में जो है ना साधक लेकर गीता में विविध सेवी निवासी ये और क्या है सेवी सेवी का क्या है एकांत स्थान में निवास करने का स्वभाव एकांत स्थान में निवास करने का ये स्वभाव प्राथमिक लोगों का संसर्ग होना ही नहीं चाहिए उच्च साधक का संसर्ग हो उच्च साधक कैसे समाज से भुले मिले समाज से अलग लेकिन अच्छे साधकों तो को नहीं तो अकेला तो ठीक है आगे ध्यान देंगे अधिकाधर भूमि करते हैं जिन भूमियों को न जीतने वाला योगी अब उत्तर भूमि का उल्लंघन करके श्रेष्ठ भूमि में संयम नहीं कर पाता है श्रेष्ठ भूमि प्रांत भूमि स्वी करते हैं उच्च भूमि उच्च भूमि समझते हैं और आगे की भूमि और सबसे आगे की भूमि तो वही विवेक ख्या की स्थिति है मतलब श्रेष्ठ भूमि आगे की भूमि में संयम नहीं कर, कर सकता इतना ठीक है ना आगे ध्यान देंगे और संयम का अभाव होने से सत्य प्रज्ञालो का होता उसकी प्रज्ञा का आलोक कैसे हो सकता है तो संयम ही नहीं कर पाएगा भूमि में तो प्रज्ञा का आलोक होगा तो संयम का अभाव होने से अजम संयम का अभाव होने से उसकी प्रज्ञा का संयम का पीछे ये। ये नहीं देगा संयम का अभाव होने से ज्यादा और संयम का अभाव होने से सत्य प्रज्ञा लो का कुछ प्रज्ञा का आलोक कैसे हो सकता है प्रज्ञा का आलोक कैसे होगा प्रज्ञा का आलोक किससे होता है संयम से होता है संयम को जीतने से होता है और जो संयम किया ही नहीं तो उसकी प्रज्ञा का आलोक होगा प्रज्ञा के आलोक का अर्थ है की से प्रज्ञा की निर्मित सम्प्रज्ञात प्रज्ञा की अच्छा निर्मित और संयम का भाव होने से सत्य का अर्थ है उस योगी की कौन योगी अजिताधर भूमि जो पूर्व में आया है न संयम का भाव होने से अजिताधर भूमि वाले योगी की प्रज्ञा का आलोक कैसे हो सकता है किस कारण हो सकता है टूटा है ना कसमा तो यहाँ आक्षेप है आक्षेप है।, है ना आक्षेप है मतलब नहीं हो सकता है संयम के बिना अब देखो ईश्वर प्रदाता प्रसादार्थ किसी तो उत्तर भूमि का सचा नूमिशु पर संयम युक्त तो कहते हैं ईश्वर प्रसादार्थ ईश्वर के अनुग्रह से इतनी अच्छी बात है क्या ईश्वर प्रसादा और ईश्वर के अनुग्रह से जीती हुई उत्तर भूमि वाले ईश्वर के अनुग्रह से जिसने उत्तर भूमि को जीत लिया उत्तर भूमि को जीत लिया मतलब पहले पूर्व में संयम करके जीता फिर ईश्वर की कृपा से आगे वाली भूमि का भी क्या है उसने जीत लिया उनकी कृपा होती है तो संयम चित्र भी काम हो जाता है ना उनकी कृपा करा देती है तो ईश्वर प्रसादा के अनुग्रह उत्तर भूमि वाले योगी का तो उत्तर भूमि वाले को जिसने जीत लिया अब अधर भूमि में संयम उसको करना है चाहिए नहीं, नहीं।, नहीं करना चाहिए जैसे जो ईश्वर के अनुग्रह से जिसकी उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था उत्तरो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवस्थाएं प्राप्त करना है होगी तो उसको निम्न भूमि में संयम नहीं करना चाहिए निम्न भूमि अवर बताया है न अधर भूमिशू पर चित्त ज्ञान और इसमें संयमो युक्त अधर भूमि का निम्न भूमि निम्न भूमि मतलब पर ज्ञान दूसरे के चित्त में क्या विचार है यदि आप यदि योगी ऐसी भावना कर दे धारणा कर दे संयम भी कर देना किसी के चित्त के विचार में तो उसे उसे चित्त के विचार के भी मालूम हो जाएंगे क्या सोच रहा है तो उस उस साल के भी मालूम हो जाएंगे और यहाँ तक योगी की महिमा है दस साल का क्या सोचा था वो भी जान जाएगा और आगे क्या सोचेगा वो भी जान जाएगा तो ये कहते हैं जो मुमुख साधक है और तो ईश्वर के अनुग्रह से जिस भी उत्तर भूमि वाले योगी को निम्न भूमियों में मतलब तो सारे दूसरे के चित्त की वित्ती आदि है है नूसरे के चित्त के ज्ञान आदि में दूसरे के चित्त के ज्ञान आदि रूप निम्न भूमियों में संयम करना अच्छी है, संयम करना जब ईश्वर की कृपा से आगे आगे भूमियों को सागर जीत रहा है तो दूसरे से क्या है निम्न बातें होगी ना दूसरे के मन की बात जानना वो जाना वो निम्न भूमि बता दी जाएगी तो तो तो जो सुख वही जो स्कूल से सुख में है ना जो क्रम तत्व का है ना थोड़ी वही बात कहते हैं कि ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर के अनुग्रह से सब काम जल्दी हो जाते हैं ईश्वर के अनुग्रह से जिसे जीते हुए योग दर्शन को न पढ़ जाते लोग बोलते हैं यार ईश्वर को माना नहीं है कितना ईश्वर की महिमा के बारा ईश्वर की कृपा से उसको कुछ माना जाती है ईश्वर की कृपा इतना कुछ माना भी पढ़ते लिखते लोग नहीं है खाली दोस्त है ना तो माह वही हर जानता है हर जगह नहीं लेता है ईश्वर के अनुग्रह जिससे भी उत्तर भूमि वाले योगी को परिचित ज्ञान आदि रूप अधर भूमि में संयम करना उचित है ठीक है ये नीचे वादा नहीं, नहीं। है क्या मत और कुछ चीज का ले जाएंगे कस्मा किस कारण से संयम करना उचित नहीं है तो उसका उत्तर देते हैं अन्यता एवं अवत तदर्थर्थ, तदर्थर्थ है ना तो तदर्थस्थ का अर्थ होगा उच्च भूमि क्योंकि उच्च भूमि का या ऊंची भूमि रूप प्रयोजन किया ऐसा करेंगे तदर्थस्तः हो गए ठीक है अब ध्यान देना कि की तदर्थस्थ है ना तदर्थस्थ अर्थ है उसका प्रयोजन उसका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 क्योंकि उच्च भूमि का इस उच्च भूमि की ईश्वर के अनुग्रह से या अन्य से प्राप्ति होती है हो उच्च भूमि की प्राप्ति किससे होगी या अन्य से तो कर चित्र के ज्ञान आदि में संयम करने से दूसरे के चित्र के विचार में संयम करने से उच्च भूमि मिलेगी क्या यही मतलब है और उसे जानना चाहिए हमको लगेगी उच्च भूमि है न सदर्शकार से उसका अर्थ है उस उच्च भूमि दे रहेगा क्योंकि उच्च भूमि की अन्न ही प्राप्ति होती है अन्न मतलब ईश्वर अनुग्रह संयम से तो इससे ही प्राप्ति होगी और परिषद के ज्ञान आदि में संयम करने से कुछ नहीं होगा है ना और उच्च भूमि में संयम करो तो और आगे अब ध्यान लेने जो साधक साधना करता है तो साधन साधन काल में विविध अनुभूतियां होती है साधक को तो अब कहते हैं कि बहुत लोग विचार करते हैं भी हम भजन करेंगे साधन करेंगे वहाँ अनुभव होगा तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे अभी कोई बहुत साधन हैं उनको ध्यान में कोई अनुभूति होती है कुछ दिन बाद ध्यान हो जाता है नहीं। तो बोले आगे कैसा है को पता नहीं चलता है तो उसके लिए बताते हैं कि एक भूमि के बाद जो दूसरी भूमि होती है वो स्वयं साधन काल में दिखाई होती है उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए वहाँ योग साधना ही गुरु है जो भजन करता है ना व्यक्ति साधना करता सा है वो गजन साधन बन जाता है आगे भूमि अस्या भूमि अस्तम भूमि ही इतना ये देखेंगे अस्या भूमि अनंतरा है इस भूमि के अब्वहीन उत्तर इंम भूमि अस्था भूमि अनंतरा इस भूमि के अब परूमि यह भूमि है यह भूमि मतलब वर्तमान भूमि और वर्तमान भूमि के अब उत्तर ये भूमि है जब अगला ध्यय आएगा तो फिर वो चित्त की दूसरी अवस्था होगी ना ध्यय के आकार का चित्त होता है तो चित्त की भूमि बदलती है किसके अनुसार के यही है इस भूमि के अव्यवहित उत्तर या भूमि है इस इस विषय में योगा एवं यो उपाध्याय यहाँ पर योगा कर योगाभ्यास योग साधन योगाभ्यास ही उपाध्याय कर तो गुरु योगाभ्यास ही गुरु है गुरु क्या यहाँ पे बताएगा साधन तो भजन करने वाले को भजन ही गुरु बनना चाहिए जैसा होगा रही बात वो एकांत में बैठे साधन में बैठेगा लग गया इस भूमि के प्रवृत्तर तो ये भूमि है इस विषय में योग ही गुरु है कथम मतलब कैसे एवं युक्तम ही एवं युक्तम क्योंकि ऐसा कहा गया है ये देखो के वचन है चिंता नहीं करना चाहिए जिस क्रम से बताया गया है करना चाहिए योग्य योगो ज्ञात हुआ कि योग के द्वारा योग को जानना चाहिए मतलब पूर्ण योग के द्वारा उत्तर योग को जानना चाहिए mm. क्या पूर्ण योग के द्वारा उत्तर योग पूर्ण करने से उत्तर योग प्रकट हो तो जाएगा प्रसंगानुसार ये कह सकते हैं चित्त की पूर्व भूमि से उत्तर भूमि को जानना चाहिए या जा तो पूर्ण भूमि में संयम करके उत्तर भूमि में संयम करके जानना चाहिए यही मतलब है पूर्व भूमि में संयम करके उत्तर भूमि को जानना चाहिए ठीक है ये कहते हैं शब्दार्थ ये है कि पूर्व योग से उत्तर योग को जानना चाहिए आया और योगा योगा प्रवर्त से योगा योगा प्रवर्त से मतलब योग से योग आगे बढ़ता है योग से योग तो क्या है कि योग के अभ्यास से योग आगे बढ़ता है योग के अभ्यास से योग आगे बढ़ता है यह अप्रम योग किन्तु यह अप्रम की प्रमत होता है असवधानी और अप्रमार्थ क्या है सावधान, जो असावधान नहीं है मतलब सावधान है किंतु जो सावधान है वह इसका योगे होते जो सावधान है वह योग के द्वारा योग में चिरकाल तक आनंदित होता है जो सावधान है वह योग के द्वारा योग में दीर्घकाल तक आनंदित होता रहता है जो सावधान है आलस निवार नहीं करना चाहिए साधन धन में बैठेगा जो चीज हो गया मैं तो बहुत अंतरंगम अंतरंगम इसका अर्थ है तीन सा, तीन कौन कौन तो बताएंगे सारे यहाँ जिसका नाम संयम है पूर्व में कुछ कितने होते हैं पांच कौन कौन व्यार्क है पूर्व में कहे गए पांच साधनों की अपेक्षा लग गए पूर्व में कहे गए पूर्व में कहे गए पांच साधनों की अपेक्षा ये तीनों ये तीनों बता सकते हैं किसके अंतरंग साधन है संप्रज्ञा संप्रज्ञात प्रज्ञा के संप्रज्ञात योग के संप्रज्ञात समाधि ठीक है ये बात पहले आई थी सूत्र में नहीं आई थी ना आई थी में वाले औति पंचा वक्त निकाल अब सूत्र में आ रहा है सूत्र में आ रहा है की पूर्व में कहे गए पाँच अंगों की अपेक्षा पूर्व में कहे गए पाँच अंगों की अपेक्षा तीन अंतरंग अंग है या तीन अंतरंत साधन है इससे संप्र जा होती है ना तो शंप्रियाद, शंप्रियाद, शंप्रियाद, और असंप्रज्ञात का अंतरंग साधन कौन होगा और संप्रज्ञात भी आगे एक परज्ञात आजी होने पर पर गलिया होने पर असंप्रज्ञा आया था ना तो सबसे ज्यादा उसका जो है ना अंतरंग कर गलिया पड़ताज्ञात अंतरण उससे भी अंतरंग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 प्रज्ञात समाधि किसके में है ये संप्रज्ञात समाधि की किसकी अपेक्षा यमादि अपेक्षा अब लगाइए पूर्व में कहे गए साधनों की अपेक्षा मतलब पूर्व में कहे गए यमादि पांच साधनों की अपेक्षा यमादि पांच साधनों की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि के धारणा ध्यान और समाधि रूप तीन अंतरणी लगी पूर्व में कहे माधि पांच साधनों की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि के, के धारणाध्यान और समाधि ये अंतरंगम है ऐसा लगा दे की तद का अर्थ पूर्व में कहे गए ये धारणा समाधि पूर्व कहे गए धारणा ध्यान और समाधि पूर्व में कहे गए यमाधि पांच साधनों की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि अंतरंगम है लगा लेना आगे पीछे अन्य उपदान करके चलिए थोड़ा सा और देखो तदपि बहिरंग तदपि में अभी क्या चल रहा है संयम चल रहा है ना नब लेगायम को संयम जो है किसका अंतर में साधन था संप्रव्यास संप्रव्यास का और तो असमप्रत्यास का कैसा साधन बनेगा ये संयम बहिरंगी तो क्या है तदपि बहिरंगम निर्वीजस् निर्वीजस् कार्य असमप्रज्ञास समाधि है ना उसमें कोई धेय नहीं रहता है ना चित्त की वृक्षों का सर्वथा निरोध करना है कोई चित्त का कोई मतलब नहीं रहता है, भी मतलब को तोयम और संयम भी असम प्रज्ञात समाधि का बहजन दिखा है संयम भी किसका बेटन साधन है संयम भी असंप्रज्ञात समाधि का बजन दिखा है अच्छा तदपि अंतरंगम साधन निर्वीज से योग से बहिरंगम अंतरंगम साधन सबसे तरह लेना है कि अंतरंग तीन साधन धारणा ध्यान और सूत्रा का क्या है तर से लेना है धारणा ज्ञान और समाधि भी असम्ञात समाधि के बहिरंग साधन सूत्रा से क्या है तब से क्या लेना है संयम संयोग का मतलब धारणाध्यान हो और धारणा ध्यान और समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि के बहिजन साधन है भाग लगाएंगे तदपि तब से लेना है अंतरंगम साधन संयम किसके अंतरंग साधन की संप्रज्ञात समाधि के तो तीन अंतरंग साधन संप्रज्ञात समाधि के तीन अंतरंग साधन असंप्रज्ञात समाधि के बहरंग साधन होते हैं असम प्रज्ञात समाधि के निर्विजस्व कार्योगाधि लग गया समाधि के तीन अंतरण साधन समाधि के बहिरंग साधन होते है लग गया अकस्मात किस कारण से तो बताते हैं है तद अभावे तद अभाव ऐसी क्या रहना है यहाँ पर की क्यूँकी धारणा ध्यान और समाधि का अभाव होने का क्या धारणा ध्यान और समाधि का क्या धारणा ज्ञान और समाधि का अतिक्रमण होने पर क्या होगा धारणा ज्ञान और समाधि का अतिक्रमण होने पर भाववाद कर्य असंतर समाधि होती है धारणा ज्ञान और समाधि का अतिक्रमण होने पर क्या होती है तो इसलिए असंतर समाधि का धारणा ज्ञान और समाधि का ऐसा बनेगा? बनेगा क्यों क्योंकि धारणा ज्ञान और समाधि का अभाव होने पर भाववात कर्थ है असंत्र समाधि का संभव होता है अतं प्रज्ञा समाधि का या अतं प्रज्ञा समाजिक होती है बताई मिल और यदि ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा